पृथ्वी ग्रह एक झिरो का छब्बीसवा भाग पानी के गर्म स्रोतों में जीवन की उत्पत्ति वर्तमान में अनेक वैज्ञानिकों का यह मत है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति इसकी सतह पर ना होकर गहरे महासागरीय उष्ण जलीय विवरों में हुई है इन अंध सागरी गर्म उष्ण की संरचना लगभग 55 मीटर लंबी चिमनी जैसी होती है इनकी प्रथम खोज सन उन्नीस में की गई थी उष्ण विवर महासागर के नीचे तली की सतह की ओर गर्म व खनिज युक्त पानी के विसर्जन को व्यक्त करते हैं। मध्य महासागरीय कटक के पास स्थित है यह माना जाता है कि कटक के पास के गर्म और नए बने महासागरीय स्थलमंडल से जल गर्म हो जाता है पृथ्वी के अंदर जहां तापमान करीब 300 डिग्री सेल्सियस होता है जो जीवन के प्रतिकूल होता है जलीय विवरण द्वारा पृथ्वी के अंदर से हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गर्म गैसें और खनिज समृद्ध जल निकलते देखा गया है। वैज्ञानिकों को इन स्थानों पर जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता वहा इन छिद्रों के आसपास के परिस्थिति की तंत्र में विभिन्न प्रकार की मछलियों कीड़ों, केकड़ो जीवाणुओं और अन्य जीवों के मिलने पर आश्चर्य प्रकट हुआ है पहले जिन क्षेत्रों में जीवन को असंभव माना गया था आज वहा जीवन पाया देखकर कर विज्ञानिकों ने एक और बात पर विचार करना आरंभ कर दिया है कि हो सकता है जीवन का उद्भव शायद ऐसे स्थान पर ही हुआ हो उनके पास इस धारणा स्वीकार करने के कुछ कारण हैं। छिद्रों के आसपास ताप और पीएच मान के शायद जीवन के लिए ऊर्जा प्रदान की हो एवं इन छिद्रों से निकलने वाले जल में घुले खनिजों ने पहले कोशिकी जीवों को आकार दिया हो प्रयोगशाला में प्रयोग द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि समुद्र गर्म स्रोतों के आसपास मिलने वाले आयरन सल्फाइड आरंभिक अवस्था में अर्धतरल अवस्था में चित्र और बुलबुले के साथ जमने लगा है इस अर्धतरल पदार्थ में उपस्थित छिद्र व बुलबुले रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए बंद स्थान उपलब्ध कराता है प्रत्येक बुलबुले के छोटे आयतन ने जीवित कोशिकाओं में चलने वाली जटिल अभिक्रियाओं के समान क्रियाओं को प्रोत्साहित किया होगा अतः यहां भी जीवन के उद्गाम की पूरी संभावना है यदि जीवन का का में हुआ था, तब इस घटना का क्रम शायद निम्न प्रकार से होगा: विवरण के आसपास गर्म पानी एवं पृथ्वी के भूपटल से निकले तत्वों और ज्वालामुखी गैसे ने क्रिया कर एसीडिक आम्ल का निर्माण किया होगा इसमें अतिरिक्त कार्बन के मिलने के कारण बना होगा। जब ने अमोनिया से अभिक्रिया की होगी, तब एसिड बना होगा जिसने प्रोटीनों के मध्य एक कड़ी की भूमिका निभाई होगी